श्री श्री राम श्री श्रीरामकृष्णकथा श्रीरामकृष्ण से सिंदुरियापटी स्थित ब्रह्म सजे कमलकुटी तृतीय परछेद श्रीयुक्तगोस्वामीनोंजन साधन श्रीयुक्त विजयगोस्वामी श्री सद्योग गया तो प्रत्यावृत्त त्र बहुदिनार्जनवास साधुसंग अभवता स कायवासो धृतवा असी शोभनावस्था सर्वदाख इव परम हंस देव समीपे अधो परसमीपे अधोमुखोतिषे मग्न सन किंचि परम हंस देवस तम अवदत विजय किं तैया वसतिराश्रिता पश्य दौ भिक्षु पिव्रज्त नगर में एको विस्मता सन नागरा हट्टापण गृहा प्रेक्षते स्म अवसरे अपरेण सह साक्षात्कार जदा स सा न्यास अवदत्स्म स नगर पश्यस जीव मोटक क्व प्रथम साधुनो मैं आद वसम्रम्य जीवितपकर मोटक स्थापित प्रकोष्ठ कूजब्धिता सन्र्गतस्दानीम नगर रागक्षारणों भ्रजा अतस्वाम पृछा किं तैया वसतिराश्रिता मटर्महाशयादीं प्रति विजय जय एकर्झर आसी इद्म मुक्त निर्जर विजय विजयशिवनाथ निष्काम कर्म सन्यासिनो वासना संयासीनो वास विजय शिवानंद से महां संकट वार्तापत्रे प्रबंधविचना च बहुविध कर्म करीय कर्म संपादना देव विषयकर्मसंपादनादा सैक सुदग प्रादुर्भवतीभागवतेस्ती यध चुशतिगुषु चिल्लगम अगुव कस्मशिस्था धीवरा मीनसंग्रह निरता आसन् एकिल आविर्भूय मत्क सहसा आच्छि अनयत पर मं प्रेक्ष सहस्रवायसा चिल्लम समं काका रव महालाहलम आरे मताय चिलो यहाँ दिशा गाका अभी अनुवंत तं दिशेयजु चिल्लो, चिल्लो दक्षिण दिशाम काका दिशा गाका अशा गता दिशाम जदा स गिशा जमु एवं पूर्व पश्चिमिया दिशा चिल्लो भ्रम्नासी अतः समुज्रमतौ मत्स्य पतला काल्ल विहाय मत् प्रति गिलस्त वीतो वीत सन् धूम शाखा द्रुमशाखाका आक्रम्य उपावशत उपवश्य चिंतती स्म तेना सकट इद्व मत्स्यो नही अहम वीतचिंत जा अवधूत चिल्लात शिक्षित यद यदे मत्स्य संसर्गर कर्म विद्यते, कर्म जनिता भावना चिंता अशाति वासनागे सत्य कर्मक्षम शातिये सेकाम कर्म वर तशाण परम निषकाम कर्म अशांति कारणं चिंतरा निष्काम कर्म, कर्म कुरोस्मी की किंतु कुत कामना प्रादुर्भवती जाँ नक्य पूर्व अनेक साधना चेत साधनबल के निष्का कर्म करती ईश्वर साक्षात्कारान निकामकर्म विनाया कर्म शक्य ईश्वरदर्शना कर्मत्यागो द लोक लोकशिक्षा कर्मकु संना सच न कार्य प्रेमोद्यागो अवधूत आसीद अपरोप्येको गुर मधुक मधुकल सहम बहु दिनाप्य मधुसंचित सचिनोति पर तमधुस्ोपभा नवती अपर कशन आगम्य छौद्रपटल भिवा मधुकराद मधुकरादवधतेन शिक्षित ये संजयो न कार्य साधु पूर्णशागति तैह सं न कार्य नियम संसारीन संसारिना संसार प्रतिनम करीय अत सचयन प्रयोजन विहग परिभ्राजकौ सञ्चयं न कुरुतः परं विहः श्रावकप्रस् प्रसवे सति सञ्चिनोति श्रावककृते चञ्च्वा भोज्यम् आनयति पश्च रे विजय यतिगणश्चेत् पूट वस्त्र पूटको पेतो भवेत तदा तदाज विश्वास मधेह अहम वट विटपीत तले विटपीतलेदृशान न्यान अपश्यम कोपी कॉपी दिवलशोधम विधत्ते केचन वस्त्र सीवती महाजन हर्म्य महाभोज प्रसंगं चुव वद महाजन लक्ष्यकता जना बहु किमी प्रासीता पुरी जिलेबी पेड़ा बर्फी बहुनि बहूँ वस्तूँ समेशाम साष्यम विजय आम महोदय गयायाम गयां विध साधु दृष्ट गयायाम लोटाख्य जलपात्र विशिष्ट साधु सम हाष्यम श्रीरामकृष्ण विजय प्रतिशर प्रति प्रेमस्फुर्तौ कर्मत्यागत संपद्य ईश्वर ये कर्म ते करे संप्राप्तह, समय सर्व पर्यं ब्रूहि मन पश्य अहम पस्यानी, न्य कोपि पश्येत एव भगवान भगवान्दरामक तेना कंठन मधुर्यर्शन कुरन्न गानगायत सतम हृदय स्थपय आदरणीयां श्याम मातर मनम पश्य अहं चंशा नोपी पश्येत काी वंचे मनो निर्जने पश्या रशनाम संगी संगीकमी सा यथा मेत्या हुत अतरा अतरा सा येत कचिकुमंत्रिणो य सात वारय जाननयप्रहरीती स्थापय सवधान सियाद यहांत्यम सवधान सा सियाद विजय प्रति भगवत शरणागत सन्तीृयास त्यज अहम हरिना यदि नृत्यालोकादृश ब्रूहरेतर चिंत पिवर्जय लज्जा घृणा भयानी लज्जाघृृणा भयानीति स लज्जाघृृणा भात्यभि गुहितीप इेतव पाश एक सकल जपगमे जीवस मुक्तिर्भव पाशब्दो जीव पाश मुक्त शिव भगवती प्रेम दुर्लभं वस्तु प्रथम भार्याया भार्य यर्तरी निष्ठा तीन निष्ठा यदि ईशाधिका तद्व भक्ति शुद्धभक्तिदय अतिक्लेनती भक्त प्राण मन ईश्वरे विलीय तथो भाव स्वभा मनुष्य अवागवती वायु स्थिवतीत कुंभकोथा भूसुंडिया गुलिकाेपसम गुलिक्षेपतावाचो स्थिरते प्रेमोदय अतिदुर्घट चैतन्य प्रेम सुदी ईश्वर प्रेमणी विकसी बाह्य वस्तु विस्मर्यते, जगत विस्मर्यते. एक प्रियं वस्तु युवर तद्प विस्मते एक परमहंसदेव पुनरपी गान गाय तद्द कदा भविना व्याहरना धारा प्र प्रचुवन तदिम कदा भवेत, संसार वासना व्यपेयात, तदिनम कदा भवेत, अंगे पुलकोद सै तद्द कदा भवेत।